गर्णा गर्णा। ये। अपरे अपरे अपरे लगाइए असरे यज्ञ योगि पर लगाए असरे योगि योगि दैव यज्ञपाते असरे योगि दरुपा दूसरे योगी दूसरे योगी दैवम यज्ञ में उपासव यज्ञ की ही उपासना करते हैं या दैव यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं भाष्यकार ने परिउपास किया है कि दूसरे योगी दैव यज्ञ ही करते हैं दूसरे योगी क्या करते हैं दूसरे योगी दैव यज्ञ ही करते हैं अब यही देखेंगे भाष्य में दैवम एव ये श्लोक का शब्द है दैवम एव लोक का व्याख्यान करने के लिए उन्होंने दैव ऐसा उठित किया आगे देखेंगे जैसा मैं पढ़ रहा हूँ यज्ञ दैव एन यज्ञ देवंते असो यज्ञ दैव जिस यज्ञ के द्वारा देवताओं का यजन किया जाता है या जिस यज्ञ के द्वारा देवताओं देवता पूजित होते हैं जिस यज्ञ के द्वारा देवता पूजित होते जिस यज्ञ के द्वारा देवताओं का यज्ञ किया जाता है असो यज्ञ देवा इस यज्ञ को कहते हैं दैव इस यज्ञ को क्या कहते हैं यज्ञ का क्या ना हुआ दैव के द्वारा हाँ देवताओं की पूजा की जाती है उन यज्ञों को कहते हैं हाँ तो हो गया ना देवम यज्ञ हो गया ना दैवा यज्ञ हुआ और तम द्वितीय में क्या कहेंगे दैवम यज्ञ ठीक है तम यो अपर कर्म योगिना के साथ है योगिना करते किया है भाष्यकाल में कर्मीणा क्योंकि देवताओं का ही आराधना करना अग्नि मास आदि यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करना किसका काम है कर्म योगी का गृहता है इसने योजना करते क्या किया है कर्मीणा की अन्य कर्मयोगी देवयज्ञ ही करते रहते हैं पर क्या अर्थ है कुरबंती क्या लग जाएगा अन्य योगी या अन्य कर्म करने वाले ही करते रहते हैं हो गया अब देखेंगे अब ब्रह्माग्नऊ है ना पंथी में श्लोक में ब्रह्माग्नव अपरे यज्ञम यज्ञ न उपजुहवती ब्रह्माग्नव अपरे यज्ञम यज्ञ न उपजुहती अब ध्यान देना तो ब्रह्माग्नव इस श्लोक की पंक्ति का व्याख्यान करने के लिए भाष्यकार ब्रह्मागण ऐसा उद्धृत करते हैं कैलाश कैलाशी ऐसा लिखा है आगे क्या है सत्यम ज्ञानम तो श्लोक का व्याख्यान करने के लिए ब्रह्माग्न उद्धृत करते हैं ऐसा अब देखेंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म कैसा है सत्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है और अनंत है कैसा तो वो सत्य स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है और अनंत है हाँ सत्य है ज्ञान है और अनंत है सत्य कहने से क्या है वो असत्य व्यावृत है असत पदार्थों से व्यावृत ब्यादर्ण है व्यावृत का मतलब भिन्न है और ज्ञानम कहने से वो क्या है जड़ से व्यावृत है या जड़ से भिन्न है जड़ से तो अनंत कहने से क्या है वो परछिन्न पदार्थों से व्यावृत है परछिन्न मतलब जो पदार्थ है घटारी परछिन्न है ना उनसे व्यावृत है ज्ञानम कहने से जड़ से व्यावृत है घटारी जड़ है ना तो ब्रह्म में कैसा है सत्य है ज्ञान है और अनंत है ये देखना है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञान शुरू है और आनंद शुरू है ज्ञान शुरू है और आनंद शुरू है आगे फिर देखेंगे जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है या सर्वांतरा आत्मा जो सबके अंदर रहने वाला आत्मा है ध्यान देना जो साक्षात अप्रोक्ष ब्रम्ह में अपरोक्षाद है ना अपरोक्ष अपरोक्षादे अपरोम अपरो पर क्या है कि शुभ व्यक्ति को शुकाम सुलुक इस सूत्र के द्वारा आठ हो गया है सुकाम सुनुक इस सूत्र के द्वारा शुभ व्यक्ति को क्या हो गया आठ ये वैदिक प्रयोग है वेद में आठ हो गया है तो अपरोक्षा क्या है अपरोम तो ब्रह्म कैसा है परोक्ष है कि अपरोक्ष है अपरोक्ष है क्यों अपना स्वरूप होने के कारण अपरोक्ष है ब्रह्म अपना स्वरूप है और अपना स्वरूप हमेशा अपरोक्ष ही रहता है ज्ञात ही रहता है तो ब्रह्म अपना स्वरूप होने कारण अपरोक्ष है ये देखना ये वस्तु आपको अपरोक्ष है कि परोक्ष है ये वस्तु अपरोक्ष है ना तो ये वस्तु कैसी अपरोक्ष है लेकिन कैसे अपरोक्ष है किस साधन से तो क्या बोलोगे पक्षू से अपरोक्ष है न अच्छा अब आपको हवा चल रही ठंडी तो हवा हो गई ना कैसे किस तो ये तो अपरोक्ष वस्तुएं हैं ब्रह्म भी अप्रोक्ष है लेकिन ब्रह्म में कैसे इंद्रियों के द्वारा अपरोक्ष हुआ है क्या तो कहते हैं साक्षात कैसे अप्रोक्ष है हाँ बिना किसी करण के बिना किसी साधन के बिना किसी व्यवधान के बिना किसी करण के अपरोक्ष है वो साक्षात अपरोक्ष है ठीक है इंद्री आदि से उसका अपरोक्ष होता हो या बात नहीं है वो ऐसी अपरोक्ष है क्योंकि अपने से भिन्न पदार्थ को जानने के लिए इंद्रिय चाहिए और जो जानने वाला है उसको जानने के लिए इंद्रिय चाहिए क्या ऐसा तो ये हो गया कि जो साक्षात अपरोक्ष है वह ब्रह्म है और यह सर्वांतरा आत्मा और जो सबके अंदर रहने वाला आत्मा है इत्यादि वचनोक्तम इत्यादि वचनों से कहा गया इत्यादि वचनों से कहा गया क्या कहा गया तो देखना अस्नाया आदि सर्व संसार धर्म वर्जितम ने निरस्त अशेष विशेषम असनायाकर्थ होता है सुधा बुभुक्षा है की भूख मतलब अस्नाया असनायाकर्थ होता है बुभुक्ता या भूख आदि से ले लेना क्या प्यास भूख प्यास आदि सभी सांसारिक धर्मों से रहे थे भूख प्यास ये सभी कैसे धर्म है सांसारिक धर्म है सांसारिक प्राणियों को होने वाले धर्म है भ्रम में ये नहीं है आदि से शोक मुंह ले लेना कि असनाया आदि सभी संसार के धर्मों से रहते तथा नेति इस प्रकार है, नेती -नेती इस प्रकार कहा गया संपूर्ण विशेषणों से रहित अशेष है ना तो होता है कि रहित अशेष से संपूर्ण विशेष से विशेषण ये संपूर्ण विशेषणों से रहित जब ब्रह्म को निर्गुण निर्विशेष मानना है ना निर्विशेष मानना है तो क्या मतलब उसमें कोई विशेषण नहीं, नहीं है इस प्रकार संपूर है संपूर्ण विशेषणों से रहित निरस्त शेष विशेषण के बाद ब्रह्म शब्द पास भी लिए अच्छा तो संपूर्ण विशेषणों से रहित तो वस्तु ब्रह्म शब्द से कही जाती है दोबारा लगाएंगे यह यदक्षार ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरा यह तीन श्रुक्तियाँ कही गई हैं इत्यादि वचनों से कहा गया इत, इत्यादि वचनों से कहा गया असनाया आदि सभी संसार के धर्मो ऐसी रहित तथा नीति नीति इस प्रकार कहा गया नीति नीति इस प्रकार संपूर्ण विशेषणों से रहित वस्तु संपूर्ण विशेषणों से रहित वस्तु।, वस्तु को जोड़ लेना ये वस्तु कैसी है इत्यादि वचनोक्तम क्या है इत्यादि वचनों से कही गई कौन जो श्रुतिया है ना इत्यादि वचनोक्तम कौन वस्तु और असनाया आदि मतलब आदि सभी सांसारिक धर्मो ऐसी रहित कौन वस्तु हाँ सर सब धर्म का विशेषण है ना सांसारिक धर्मों का सभी सांसारिक धर्मों से रहित कौन वस्तु तथा नीति नीति इस प्रकार विशेषणों से रहित कौन वो वस्तु था। वो वस्तु ब्रह्म शब्द से कही जाती है किससे कही जाती है ब्रह्म से कही जाती है कौन लग जाएगी आपको वो सभी सांसारिक धर्मों से रहित है और संपूर्ण विशेषणों से रहित है नीति नीति के द्वारा केवलाद्वि सिद्धांत में क्या है की ब्रह्म के विशेषणों का निषेध किया जाता है मतलब नीति ना इति इति ना इति ना मतलब ये जो विशेषण कहे गए है वो ब्रह्म में नहीं है ये जो कहे गए है वे नहीं है ये शंकर सिद्धांत में वैष्णव सिद्धांत में क्या है नीति नीति से क्या करते हैं मालूम है इति ना कि पूर्व में जितने विशेषण कहे गए हैं क्या भगवान के उतने ही है क्या उतने ही है क्या भगवान के अनंत विशेषण अनंत महिमा है तो इति मतलब जितने कहे गए ना ये इतने ही नहीं है इतने ही? नहीं। मतलब क्या है इससे भी जाता है करता है इतने कहे गए हैं तो इतने ही है क्या नहीं तो वो परिचन्नता का या तो सीमित तरह का निषेध करता है क्योंकि उनका कहना है कि जो विशेषण एक बार ब्रह्म के आय श्रुतियों में श्रुति ने नीति ने की कहा और नीति नेति कह करके श्रुति फिर दूसरे विशेषणों का प्रतिपादन करती है तो यदि नीति नेति के द्वारा विशेषणों का निषेध करना प्रति को इष्ट होता, तो पुनः विशेषण का प्रतिपादन नहीं होना चाहिए और तो पुनः प्रतिपादन करते इसका मतलब इतने ही विशेषण नहीं बल्कि और भी हैं। पर शंकर सिद्धांत के अनुसार नीति के द्वारा क्या है उसके सभी विशेषणों का निषेध किया जाता है और विशेषण रह है के वो अनंत विशेषणों फल रहा है तो अपनी नैतिक दो फल है इसी न दोनों से निषेध हो जाएगा नहीं नहीं इतने ही नहीं है कर सिद्धांत में इति मतलब ये जो विशेषण कहे गए हैं ना मतलब नहीं ये जो कहा गया है विशेषण वो ना मतलब नहीं है न और वैष्णव सिद्धांत के अनुसार नीति नेति दो बार आता है वैश्विक सिद्धांत के अनुसार इटी मतलब ये जो इता इता समझते है जितने विशेषण कहे गए हैं ये इतने ही जितने विशेषण कहे गए ये इतने ही ये किसका अर्थ इटी का ना मतलब नहीं है इतने ही विशेषण होना का क्या अर्थ है नहीं। इतने ही विशेषण नहीं और भी है अर्थात हाँ ऐसा अलग है पर ये ब्रह्म को जो है ना निर्गुण निर्विशेष मानते हैं जो लोग उनके अनुसार तो सभी विशेषणों का निषेध ही किया जाता है ऐसा अब ध्यान देंगे कि संपूर्ण विशेषणों से रहित वस्तु ब्रह्म शब्द से कही जाती है किस शब्द से जाती है आ, ब्रह्म शब्द से कही जाती है आगे ध्यान देंगे तो ये ब्रह्म अब ब्रह्माग्नु का व्याख्यान करने के लिए ब्रह्मग्नुष्कार ने उद्धृत किया था और ब्रह्माग्नु आप देखेंगे कैसा है ब्रह्मचात अग्निचा क्या ब्रह्मचात तो ब्रह्माग्नि वे कर्महार्य समास है, है? अग्निचा ये कर्महार्य समास का विग्रह है होमाधिकरण विवक्ष या सा ब्रह्माग्नि होम के अधिकरण की विवक्षा होने से होम के अधिकरण की विवक्षा होने से ब्रह्म को अग्नि कहा है होम के अधिकरण की भी वक्षा होने से क्या कहा होम का कुछ अधिकरण होना चाहिए तो अधिकरण क्या है वहाँ ब्रह्म ही है ठीक है तस्वीन ब्रह्माग्नि हो गया तस्वीन से फिर तस्वीम में क्या बनेगा ब्रह्माग्न श्लोक में देखेंगे ब्रह्माग्न अपरे अपरे से क्या लिया है अन्य ब्रह्म विदा अन्य ब्रह्मविता क्या लिया है अन्य ब्रह्मवेता अब थोड़ा सा श्लोक में आएंगे ब्रह्माग्नव अपरे यज्ञ यज्ञा तो जुवती यज्ञन एव उपजुवती लगाएंगे अपरे योगिना को जोड़ लेंगे अपरे कर अन्य लोगे ब्रह्मादनो ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ यज्ञ यज्ञ यज्ञम उपजु यज्ञेन एव यज्ञम उपजुवती कि अन्य लोगे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का होम करते हैं यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का तो भी भाष्य से समझे समझा जाएगा यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का होम करते हैं तो यहाँ जो यज्ञ का अर्थ है सोपाधिक आत्मा और यज्ञम करते हैं है निरुपाधिक आत्मा ये सोपाधिक आत्मा के द्वारा निरुपाधिक आत्मा का होम करते हैं भाष्य के द्वारा सब स्पष्ट हो जाएगा अभी जो कठिनाई लग रही है भाष्य से बिल्कुल सुगम हो जाएगी भाष्य बहुत सुबोध है अब ये ध्यान देंगे भाष्यकार की शैली बहुत अच्छी है ना न बहुत कठिन शब्द नहीं लिखते हैं बहुत अच्छी शैली है भाष्यकार लगाएंगे अपरे अपरे से क्या लेना है अन्य ब्रह्मविधा अन्य ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञानी या अच्छा ब्रह्म ज्ञानी लेना है योगिना नहीं बल्कि ब्रह्मविदा भाष्यकार ने कहा है श्लोक में यज्ञ माया है तो भाष्यकार कहते हैं की यज्ञ शब्द का अर्थ आत्मा है यहाँ पर यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है क्यों तो कारण बताते हैं क्योंकि आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ है किसी कोष में ऐसा हो होगा क्योंकि आत्मा के नाम में यज्ञ शब्द का पाठ है पंक्ति लगी यज्ञम वाक्य से अर्थ यज्ञ शब्द का अर्थ आत्मा है क्योंकि आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ है हो गया हेतु में पंचमी है तम यज्ञ है ना तो तम से क्या अच्छा तम से लेना यज्ञ आत्मान हाँ वो आत्मरूप यदि को आत्मरूप हाँ आत्मरूप यदि को लगाइए परमार्थता परम ब्रह्म संतम की परमार्थता परम ब्रह्म एवं संतम परम परब्रह्म ही होते हुए परमार्थ परमार्थता परब्रह्म ही होते हुए या वस्तुता परब्रह्म ही होते हुए अपना जो आत्मा है वो परब्रह्म ही है राष्ट्रिकार के अनुसार वो कैसा है परम ब्रह्म ही है तो अपना आत्मा परम्रह्म ही होते हुए कैसा होते हुए परम ब्रह्म एवं संतम परम्रह्म परम ब्रह्म ही होते हुए है तो परम ब्रह्म पर बुद्धि आदि उपाधि संयुक्तम बुद्धि आदि उपाधियों से युक्त आरोपित सभी उपाधि के धर्मों वाला तो पर ब्रह्म है तो परब्रम कैसा आत्मा है उपाधि से रहित आत्मा उपाधि से वे इंद्री ये सब क्या है उपाधिया उपाधि से रहित आत्मा क्या है पर है तो वो बुद्धि आदि उपाधि आदि से क्या लेना है इंद्रियां दे इंद्रियां और दे तो बुद्धि आदि उपाधियों से संयुक्त होकर बुद्धि आदि उपाधियों से संयुक्त होकर बुद्धि आदि उपाधियों से संयुक्त होकर क्या होता है आरोपित सब आरोपित उपाधि के सभी धर्मों वाला होता है सर्वश्द जो है ये धर्म का विशेषण है उपाधि के धर्म समझेंगे सुख दुख क्या सुख दुख कर रागत द्वेशस के धर्म है उपाधि के किसके धर्म में तो आरोपित उपाधि है ये उपाधि के धर्म में पर इनका आरोप किसमें होता है आत्मा में जैसे ध्यान देना जफा कुसुम कैसा होता है रक्त होता है सिर्फिक स्वच्छ होती है और इस फटिक के निकट जफा कुसुम रखा जाए तो जफा कुसुम कैसी प्रतीत होगी और इस पटीक कैसा प्रतीक होगा जब जफा कुसुम के पास रखा जाए इस स्टीक कैसा प्रतीत होगा तो रक्त वर्ण जो प्रतीत हो रहा है इस पटीक में वो उसका अपना है या तो आरोपित है जफा कुसुम के रक्त वर्ण का इस पटीक में आरोप हो रहा है तो इस प्रतीक में रक्त वर्ण आरोपित है या कही अध्यक्ष है आरोपित है या वैसे जैसे की स्पटिक कैसा स्पक्ष है वैसे आत्मा भी कैसी अस्पक्ष है और जैसे जसा कुमें रक्त वर्ण है वैसे ही उपाधि उपाधियों में सुख दुख किसने उपाधि में तो उससे धर्म में आत्मा में आरोपित हो रहे हैं उनकी लगायेंगे कि बुद्धि आदि उपाधियों से संयुक्त होने पर आरोपित हुए सभी उपाधि के धर्म वाला होता है या आरोपित उपाधि आरोपित सभी उपाधि के धर्म वाला होता है आरोपित कौन होता है उपाधि के धर्म अवसर शब्द किसका विशेषण धर्म का आरोपी हुए सभी उपाधि के धर्म वाला होता है कौन होता है आत्मा है ना उपाधि के धर्म वाला कब होता है जब दी आदि उपाधियों से संयुक्त होता है ठीक है हाँ उपाधि रहित आत्मा और परम ब्रह्म है पंक्ति लगाएंगे यज्ञ शब्द का वाच्य आत्मा है क्योंकि आत्मा के नाम के मध्य में क्योंकि आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ है क्योंकि आत्मा के नामों में यज्ञ शब्द का पाठ है।, है अब ऐसा से क्या आत्मा नज्ञम इस तरह लगाइए जैसा मैं बोल रहा हूँ की परमार्थता परम ब्रह्म एवं संतम की वसुता परम ब्रह्म ही होने पर बुद्धि आदि उपाधियों से संयुक्त तो होकर आरोपित हुए सभी उपाधि के धर्म वाला आत्मारूप आरोपित सभी उपाधियों के धर्म वाला यज्ञ रूप आत्मा को यह यज्ञ रूप है आत्मा या आरोपित हुए सभी उपाधि के धर्म वाला आरोप रूप आउती रूप कौन यज्ञ रूप आत्मा आउती ध्यान देना जब वो आया है ना नज्ञेन एवं यज्ञ उपयुवती यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का होम करते हैं यज्ञ का होम होम तो यज्ञ का अर्थ हो गया आत्मा यज्ञ का क्या हुआ तो आत्मा तो होम करते हैं तो जिस पदार्थ का होम किया जाएगा वो क्या होगा रूप होगा वो क्या होगा हाँ तो रूप आत्मा को क्या कहेंगे ऐसा करेंगे औति रूप आत्मा, आत्मा, आत्मा को अब किसके द्वारा आउटी रूप आत्मा का होम करना है वो अब किसके द्वारा होम करना है तो यज्ञ यज्ञ अर्थ किया आत्मना यो आत्मा के द्वारा ही ये जो यज्ञ शब्द से लेना है ना आत्मना ये लेना है उपाधि रहित आत्मा कैसा आत्मा जो की उपाधि रहित आत्मा परम्ब्र है लग जाएगा ये निरु... ये क्या है उपाधि रहित आत्मा है तो इसको कहेंगे निरुपहित आत्मा वो कैसा है उसे क्या कहेंगे अच्छा हाँ वो सोपाधिक आत्मा मतलब जीवात्मा सोपाधिक आत्मा मतलब जीव आत्मा यज्ञ यज्ञ उत लक्षण आत्मना उक्त लक्षण वाले आत्मा के द्वारा वो क्षण वाले वो लक्षण वाला आत्मा जो ऊपर बोला है ना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये आया है ना यह साक्षात अप्रम जो शुद्ध आत्मा है ना रही है ज्ञान रूप है आनंद रूप है और प्रक्षिपंती मतलब होम करते हैं अब ध्यान देना तो इसका अर्थ हो गया लगाइए अपर की अन्य ब्रह्म वेद ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का होम करते हैं मतलब आत्मा के द्वारा ही आत्मा के द्वारा ही उपाधि युक्त आत्मा का होम करते हैं आत्मा के द्वारा ही उपाधि युक्त आत्मा का या तो कही है हाँ निरुपाधिक आत्मा के द्वारा या शुद्ध आत्मा के द्वारा सोपाधिक आत्मा का होम करते हैं तो शुद्ध आत्मा के द्वारा आत्मा का होम करना जीव आत्मा का होम करना है ना उपहित आत्मा का होम करना है तो आत्मा के द्वारा आत्मा के होम करने का क्या मतलब है तो भाष्यकार समझाते हैं तो यज्ञ में ना यज्ञ का है उपाधि से युक्त आत्मा या आत्मा? है? और से क्या लेना है? आत्मा। तो सोपाधिक आत्मा को मतलब उपाधि क्या है शरीर इंद्री बुद्धि उपाधि है ना ये सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक पर ब्रह्म रूप से ही जो समझना है दर्शनम करके जानना समझना उपाधिक आत्मा को या उपाधि युक्त आत्मा को निर्पाधिक पर ब्रह्म रूप से ही जो जानना है जो जानना है वही उसमें होम करना है वही उसमें किसमे ब्रह्म रूप अग्नि में वही ब्रह्म रूप अग्नि में होम करना है किसमें होम करना है ब्रह्म रूप अग्नि में किसका होम करना है सोपाधिक आत्मा का और किसके द्वारा होम करना है निर्पाधिक आत्मा के द्वारा या निरुपाधिक पर स्वरूप के द्वारा ठीक है तो होम क्या है शोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक परब्रह्म रूप से ही जो जानना है वही ब्रह्म रूप अग्नि में शोपाधिक आत्मा का निरुपाधिक आत्मा के द्वारा होम करना है ठीक है मतलब उसको परब्रह्म रूप से समझ लेना है कि ये व्यापक है ज्ञान रूप है आनंद रूप है उपाधि रहित है ऐसा तो वही हुम करना है तम से लेना होमम तम से क्या लेना है होम को करते हैं अच्छा कौन होम करते हैं ब्रह्म ब्रह्म आत्मा एक दर्शन निष्ठा सन्यासी ना ब्रह्म और आत्मा की एकता देखने वाले सन्यासी ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान में स्थित सन्यासी दर्शन का अर्थ है और आत्मा की एकता ब्रह्म और अपनी आत्मा की एकता ब्रह्म और अपनी आत्मा की हाँ ब्रह्म और आत्मा की एकता के दर्शन में स्थित सन्यासी ऐसा होम करते हैं तो पंक्ति लगेगी अपरे अन्य ब्रह्म वेता ब्रह्म ब्रह्मि में निपाधिक आत्मा के द्वारा शोपाधिक आत्मा का होम करते हैं लग जाएगा निरुपाधिक आत्मा मतलब आत्मा और का जो यज्ञिक आत्मा मतलब युक्त उपाधि अच्छा ये देखेंगे जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसा ध्यान देना श्रेयान द्रव मयाज ज्ञान यज्ञ परम तप ये आगे आएगा श्रेयान द्रव ज्ञान यज्ञ परम तप इत्यादि इत्यादि के द्वारा स्तुति करने के लिए क्या इत्यादि के द्वारा स्थिति करने के लिए स्थिति करने के लिए मतलब प्रशंसा करने के लिए इत्यादि के द्वारा किसकी प्रशंसा करना ज्ञान यज्ञ कि है परम कप द्रव्यद यज्ञात ज्ञान अभ्यास श्रेयान द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तो किसकी स्थि दी गयी है हाँ श्रेयान द्रव्यज ज्ञान इत्यादि के द्वारा स्थिति करने के लिए दर्शन वह समय ज्ञान रूप यज्ञ ब्रह्म इत्यादि श्लोक ही ब्रह्मापणम इत्यादि श्लोकों के द्वारा देवयज्ञादिशु यज्ञेश्ञ आदि यज्ञों में शामिल किया जाता है देवयज्ञ आदि यज्ञों में शामिल किया जाता है कौन शामिल किया जाता है क्यों शामिल किया जाता है लिए फिर एक बार देखेंगे इत्यादि वचनों के द्वारा स्तुति करने के लिए सायम वाह या सम्यक दर्शन रूप यज्ञ ब्रम्मापणम इत्यादि श्लोकों के द्वारा यज्ञ यज्ञ यज्ञ में शामिल किया जाता है क्यों करने के लिए तो यहाँ देखेंगे अच्छा ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकों के द्वारा ठीक अच्छा, है तो सब यज्ञों का प्रसंग आ गया ना तो समय ज्ञान भी क्या हो गया यज्ञ हो गया यह समय ज्ञान तो इसी पच्चीसवी में आ गया ना ब्रह्मादम का पड़े यज्ञ यज्ञ ये हो गया समय अच्छा अच्छा, अच्छा ब्रह्मार्पणम की व्याख्या बड़ी थी हाँ देखिए संयम आग्नि सुबदादीन कृष्णानंद इंद्रिया इंद्रियाणि इंद्रियाणि अन्ने अन्ने इंद्रियायम संयम संयम संयमाग् संयमाग् शु जूती लगाई अन्ने संयमगा संयम अगा क्या है संयम संयम संयम संयम अग्निशुम अग्निशु हाँ तो लगाएंगे अन्य अन्य अन्य लोग संयम रूप अग्नि में किसने अन्य लोग संयम रूप अग्नि में स्रोत्राधीन इंद्रियाणी युवती स्रोत्रादी इंद्रियों का हुम करते हैं अन्य मतलब अन्य योगी संयम रूप अग्नि में स्त्रोतरादी इंद्रियों का होम करते हैं स्त्रोत आदि तो इंद्रियों का होम किसने करते हैं संयम रूप आदमी ने तो संयम रूप अग्नि में स्रोत आदि इंद्रियों का होम करते हैं भाष्यकार ने पर बताया है इसका मतलब वो इंद्रियों का संयम करते हैं इंद्रियों का संयम करते हैं संयम रूप अग्नि में इंद्रियों को जला देना है ना मतलब इंद्रियों को खूब अच्छी संयम कर लेना जला देना इंद्रियों को जल जाएंगी और ठीक हो जाएंगे अब देखना स्त्रोत्र इंद्रियाणी अन्य योगिना अन्य योगी है योगिना शब्द को भाष्यकार ने जोड़ा है संयम शु यहाँ बहुवचन है ना बहुवचन क्यों है भाष्यकार कहते हैं प्रत्येक इंद्री का संयम भिन्न भिन्न होता है इसलिए यहाँ पर बहुवचन आया जैसे देखेंगे पहले ब्रह्मग्नऊन था न पहले क्या था हाँ एक वचन था ना ये ब्रह्म रूप अग्नि एक है और यहाँ बहुवचन है क्यों बहुवचन है तो कहते प्रत्येक इंद्री का संयम भिन्न भिन्न है हर इंद्रिय का संयम अलग अलग है एक इंद्रिय बस में होती कभी दूसरी इंद्रिय बस में नहीं होती है ऐसा सभी इंद्रियों को बस निकलना पड़ता है तो प्रत्येक इंद्रिय का संयम भिन्न भिन्दा है इस प्रकार है यहाँ इसलिए यहाँ बहुवचन है इसलिए यहाँ इस प्रकार संयमगायम संयु इस प्रकार यहाँ बहुवचन है अब यहाँ बताते हैं संयम एव अग्नया कर्म आ रे समाज संयम एवं अग्नया समाज कर्य क्या बनेगा आगे। आगे। आगे। आगे। नहीं हाँ हाँ सप्तमी भूषण में से बन जाएगा युवती युवती इसका चात् बताते हैं इस पंक्ति का इंद्री संयम योग कुरु इंद्रिय का संयम ही करते हैं अन्य योगी संयम रूप अग्नि में स्त्रोत आदि इंद्रियों का होम करते हैं अर्थात अन्य योगी इंद्रियों का संयम ही करते हैं ठीक है इंद्रियों का संयम ही और यह बहुत बड़ा चौक है इंद्रियों का संयम करना एक एक इंद्रिय को देखना सबकी दृष्टियों को देखना सब को रोकना सबको तो बच में करने का प्रयास करना यह बहुत बड़ा तक है बहुत बड़ा तक है साधारण तक नहीं है यह अब देखना शब्दादीन व्यसान अन्य इंद्रिया रूप में क्या है शब्दादीन व्यन अन्ने, लगाएंगे अन्य अन्य इंद्रियाग्निशु शब्दादीन व्यन युवती अन्य मतलब अन्य योगी इंद्रियाग्निशु कर रूप अग्नि में अन्य योगी इंद्री रूप अग्नि में शब्दादी विषयों का खूम करते हैं इंद्री रूप अग्नि में शब्दादी विषयों का मतलब तो क्या इंद्रियों को शब्दादी विषय प्रदान करते हैं। कैसे पहले द्वितीय अध्याय समाप्ति में आया था ना रागवान आत्मदय विधेयक आत्मा प्रसादमी रागव द्वेश द्वारा अनिवार्य विषयों का सेवन करते थे जैसे की मोक्ष के लिए अध्यात्म शास्त्र का श्रमण करना पड़ेगा शांति चाहिए कल्याण चाहिए तो अध्ययन शास्त्र का श्रवन करना पड़ेगा तो विषय हो गया वो कैसा है रही इंद्रियों के द्वारा गुरु सेवा के लिए जाना पड़ेगा मंदिर में भगवत दर्शन के लिए जाना पड़ेगा तो नेत्रों का विकार हो गया ना पाद इंद्री का भी काम हो गया तो वो क्या रागव द्वेश इंद्रियों के द्वारा अनिवार्य विषयों का से मानेंगे तो ये अनिवार्य विषयों की है की इंद्री रूप में शब्दादी विषयों को देना तो है अनिवार्य विषयों को देना है ठीक तो है अनिवार्य को जो कि मतलब मुग के लिए जो उपयोगी है शब्दादि विष्णु का होम करते हैं भाष्य में देखेंगे शब्दादि विष्णान में इंद्रिया युवती यहाँ इंद्रिया योग अग्नि यहाँ समाज करके बनेगा इंद्रिया टेसु क्या बन जाएगा इंद्रियाग्निशु युवती युवती करके होम करते हैं अर्थात एक तात् बताते हैं यहाँ पर वे स्रोत इंद्रियों के द्वारा अविरुद्ध विषयों को ग्रहण करने को होम मानते हैं स्रोत आदि इंद्रियों के द्वारा अविरुद्ध विषयों को ग्रहण करने को होम होम माना जाता है स्रोत आदि इंद्रियों के द्वारा स्रोत इंद्रियों के द्वारा अविरुद्ध विषयों को ग्रहण करना मतलब अनिवार्य और अविरुद्ध जिससे साधक के जीवन में कोई विरोध न अनिवार्य अविरुद्ध विषय को ग्रहण करना होम माना जाता है होम माना जाता है और देखेंगे देखो सर्वाणि इंद्री कर्माणि प्राण कर्माणि क्या आत्मसंयम आत्म संयम योगाग्नऊुवी क्या सर्वाणि इंद्री कर्माणि प्राण कर्माणि क्या अपरे सर्वाणि इंद्री कर्माणि प्राण कर्माणि क्या अपरे लगाएंगे अच्छा आत्मसंयम योगाग्नऊ ज्ञान दीपित क्या अपरे निश्चा का बाद में बताएंगे अपरे एक अर्थ है अन्न योगी से ज्ञान दीपित आत्मसंम योगित हुई या से हुई से ज्ञान से प्रदीप्त हुई आत्मसंयम रूप योगाग्नि में ज्ञान से प्रदीप्त हुई आत्मसंयम रूप योगाग्नि में या आत्मसंयम को क्या बोला है योगाग्नि आत्मसंयम को क्या बोला है और इसके भाष् में इसका व्याख्यान देखना अब देखेंगे और किसके द्वारा प्रदीप्त हुई ज्ञान दीपिके ज्ञान के द्वारा प्रदीप्त हुई अग्नि मेरी भित्र डाल दिया अग्नि और प्रतीप्त हो जाती है तो आत्मसंम रूप योग अग्नि या ज्ञान के द्वारा और प्रदीप्त हो जाती है ज्ञान ऐसी विवेक ज्ञान लेना है यह भाष में बताया जाएगा अन्य अपरे अन्योगी ज्ञान दीपिके ज्ञान के द्वारा प्रदीप्त हुई प्रदीप्त होना समझते हैं बढ़ना योगी ज्ञान के द्वारा प्रदीप्त हुई आत्मसंम रूप योगाग्नि में सर्वानी कर्माणी सभी इंद्रियों के कर्मों का और प्राण के कर्मों का, करते, के का, के का करते हैं सभी इंद्रियों के कर्मों का और प्राण के कर्मों का होम करते हैं फर भाष में देखेंगे सर्वान इंद्री कर्माणी इंद्री कर्माणी में समास है इंद्रिया नाम कर्माणी इंद्रिया नाम बहुभचन में बने इंद्री इंद्री इंद्री कर्मानी, इंद्री कर्मानी. क्या बनेगा इंद्री कर्माणी इंद्री कर्म इंद्री कर्माणी इंद्री कर्माणी इंद्रिया नाम कर्माणी ष्टी तत्पुर समास है क्या बनेगा इंद्री कर्माणी तथा प्राण कर्माणी उसी प्रकार प्राण कर्माणी में क्या है प्राणा नाम कर्माणी समझ लेना प्राणा नाम प्राणा आध्यात्मिक वायु प्राण आध्यात्मिका वायु शरीर के अंदर रहने वाले वायु का नाम प्राण है प्राणा क्या है आध्यात्मिका वायु शरीर के अंदर रहने वाले वायु का नाम है प्राण अच्छा तत् कर्माणी आकुंचन प्रसारण आदि में अच्छा तत्कर्माणी है ना तो यहाँ पर तत्कर्माणी में समस्त पद सम ना समझना तत्कर्माणी है ना इसका मतलब है कि प्राणों के कर्म में किसके कर्म है हाँ प्राणा नाम कर्माणी पेशा कर्माणी प्राणों के कर्म में प्राणों के कर्म क्या है आकुंचन प्रसारण आदि आकुंचन प्रसारण आप ऐसा समझेंगे ये प्राणों का ही कार्य बताया गया है जैसे कि धनुष पर प्रत्यंत हो क्या करें। धनुष क्या चलाते हैं ना, तो ऐसा प्रसारण करते हैं ना, तो ऐसा जो है ना ऐसा प्रसारण करना या ऐसा संकोच करना इसको भी प्राणों का ही कार्य माना गया है प्राण यदि बलिष्ठ है मजबूत है तो ये सब कार्य अच्छे तरह होते हैं ये समझना आगुणचन प्रसारण ये किसी ऐसे फैला पकड़ना ऐसे करना ये भी प्राणों का ही कार्य माना गया है ऐसे पंखी लगाना प्राण अच्छा ज्ञानेश्वरी ने देखना से किया, इसका बताना हमको किस तरह किया है प्राण कर्म कार से अब देखेंगे मतलब प्राणों के कर्म कौन आदि क्या लेना है प्राण कर्माणी तान से क्या लेना है प्राण आ, अपरे आत्मसंम योग आत्मसंम रूप योगाग्नि में आत्मनि संयम आत्म संयम मतलब आत्म आत्मा के विषय में किया गया संयम आत्मा के विषय में किया गया आत्मा के विषय में किया गया संयम ध्यान देना योग सूत्र में योग शास्त्र के अनुसार संयम कर सोता धारणा ध्यान समाधि संयम का क्या सोता द्यार। द्यार। होता है धारणा ध्यान तो आत्मा संयमा कर आत्मा के विषय में की गई धारणा ध्यान समाधि मतलब आत्मा की धारणा आत्मा का ध्यान और आत्मा का समाधि आत्म विषयक संयम या आत्म विषयक धारणा ध्यान समाधि आत्मा की धारणा की आत्मा का ध्यान किया और आत्मा की समाधि की लग जायेगा हाँ आत्म धारणा ध्यान समाधि का क्या नाम है संयम। ठीक है लग गया शाह यो योगाग्नि शाह क्या लेना है आत्म संयम। क्या लेना है हाँ तो आत्मसंम यो योगाग्नि आत्मसंयम ही योगाग्नि है आत्मसंयम ही क्या है यहाँ योगाग्नि कर्म नारा योगा योग अग्नि योगाग्नि और फिर आत्मसंयम यो योग ये क्या है योग है ये वो सब सबको तो जला देगी इतनी बड़ा संयम हो जाए ना धारणा उस आत्मसं रूप योग में करता प्रक्षिपणी द्रव्य को फेंकते है ना अग्नि में कभी प्रक्षिपण ऐसा आता है होम करते है क्या बात अच्छा नहीं किस धातु से बना है ना ना ना ना उसके तो युहो की बनता है ना अच्छा वही है ये ठीक है ठीक है ठीक है अब ध्यान देना है ना युवती था ना ज्ञान था ज्ञान से प्रज्वलित या ज्ञान से प्रदीप्त ज्ञान से प्रदीप्त प्रदीप बढ़ी प्रदीप हुई इसको समझाते हैं स्नेह युव प्रदीप्ते विवेक विज्ञानेन उज्ज्वल भावम स्नेह कहते हैं इसको भृत या तैल को संयुक्त पदार्थ को संयुक्त पदार्थ प्रदी� को इसका ऐसा लगाएंगे मतलब घृत आदि स्नेह से यू है ना घृत आदि स्नेह पदार्थ से प्रज्जवलित अग्नि के समान क्या कहेंगे तो स्नेह पदार्थ कौन है घृत आदि स्नेह पदार्थों के द्वारा प्रज्वलित अग्नि के समान या स्ने ये अग्नि आदि नहीं आदि स्नेह पदार्थ घृत आदि स्नेह पदार्थ ऐसी प्रदीप्त या प्रज्वलित अग्नि के Okay. समान प्रदीप के अर्थ तो तो क्या है यहाँ पर प्रदीपित अर्थ है प्रदीप या प्रज्वलित तो इसका प्रदीपते विवेक विज्ञान इसका अर्थ बताते हैं विवेक विज्ञान के द्वारा उज्ज्वलता को प्राप्त प्रदीपतेजल भाव आपादिते प्रदीपते का क्या है उज्ज्वल भाव आपादिते विवेक विज्ञान के द्वारा उज्ज्वल भाव को प्राप्त या उज्जवलता को प्राप्त किसको प्राप्त उज्ज्वलता को प्राप्त मतलब और प्रदीप्त हो जाना और श्रेष्ठ हो जाना और श्रेष्ठ हो जाना और श्रेष्ठ हो जाना कौन श्रेष्ठ हो गई? आत्मसंयम रूप योगाग्नि कि विवेक विज्ञान के द्वारा उज्जवलता को प्राप्ति और श्रेष्ठता को प्राप्त आत्मसंयम रूप योगाग्नि में लीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं किसको लीन कर देते इंद्रिय के कर्मों का और प्राणों तो के तो इंद्रिय के कर्मो का लीन करना का मतलब क्या है आत्मसंयम रूप योगाग्नि जल रही है या आत्मसंयम रूप योगाग्नि कोई कर रहा है मतलब आत्मसंयम कर रहा है यार अर्थात आत्मा विषय धारणा ध्यान समाधि आत्मा की धारणा ध्यान और समाधि कर रहा है तो आत्मा की धारणा ध्यान समाधि जब करना है तो आप बताइए ये इंद्रियों का व्यापार वहाँ पर इंद्रियों के कार्य देखना सुनना चिलना सुनना सब हो नहीं इनका होम हो गया उसमें लीन हो, हो गया ना उसमें और प्राण के कर्म यात्रण जो है पहलवानी करना ये सब जन विद्यान हो गया ये मतलब हुआ ऐसा है एक और देखेंगे देख लो द्रव्यपोयोग स्वाध्याय संस्थित व्रता द्रव्य तपोयोगय तथा अपरे अरे स्वाध्याय ज्ञानय संस्थित व्रता देखेंगे द्रव्य तपोयज्ञा योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ संस्थित व्रता व्रता अपने यथय संस्कृत व्रता अपरे यतया, यतया कठोर व्रत करने वाले दूसरे यति कठोर व्रत करने वाले दूसरे यति कठोर व्रत व्रत करने वाले दूसरे यत्नशील भाष्यकार ने यहाँ पर यथया अर्थ किया यत्नशीला यह सन्यासी अर्थ नहीं किया बल्कि यत्न करने वाले क्यों तो द्रव्य यज्ञ का प्रसन्न आया द्रव्य से साध जो यज्ञ हैं उनको सन्यासी चले जाते हैं यज्ञ का भी प्रसन्न आ गया ना इसलिए कठोर व्रत करने वाले दूसरे कठोर व्रत करने वाले यत्नशील द्रव्यक्ष अच्छा। यत्नशील वो द्रव्यज्ञ करने वाले होते हैं कैसे होते हैं तो द्रव्यज्ञ देखेंगे द्रव्यज्ञा का अर्थ है तीर्थेशनियोगी ये से द्रव्यज्ञा ये जो तीर्थों में यज्ञ बुद्धि से द्रव्य का विनियो करते हैं जो तीर्थों में यज्ञ बुद्धि से द्रव्य को लगाते हैं तीर्थों में द्रव्य को लगाना तीर्थ तीर्थों में गए भगवान की आराधना की भगवान की अर्चना की भगवान की पूजा करा दिया क्या समझ करके यज्ञ समझते और तीर्थों में गये वहाँ जो दुखी हैं लूले लंगड़े अंधे बहरे बहुत साधनहीन व्यक्ति होते हैं ना उनके लिए अभी पैसा खर्च कर दिया क्या ये भी समझ पड़ती है जरूरतमंद की सेवा सबसे बड़ी सेवा है रोगी की दुखी की या जो फिर कोई परमात्मा का भजन अनन्न्य भाव से भजन करने वाले उनकी सेवा अनन्न्य भाव से भजन करने वाले परिश्रम से उनकी सेवा ऐसा जरूरतमंद को तो पहले देना चाहिए कोई है वहीन है उसकी सेवा ज्यादा मात्र करती अच्छा है अच्छा जो जो खाने वाले को खिलाने से क्या होगा अब देखेंगे यज्ञ समझ करके है ना दिन दुखी को देना जरूरतमंद को देना यज्ञ यज्ञ बुद्धि खर्च करते हैं नमस्कार कुछ लोगो ने द्रव्य ठीक है जल्द ठीक है यहाँ पर ये करते जो लोग तीर्थों में यज्ञ बुद्धि से द्रव्य को खर्च करते हैं द्रव्य लगाते हैं ये हुए, द्रव्य द्रव्यज्ञ करने वाले हैं, वे क्या हैं? हाँ यज्ञ द्रव्यज्ञ अपर दूसरे क्या ये द्रव्य द्रव्यज्ञ करने वाले हैं, तपो यज्ञ देखेंगे ये तपस्वी ना तपोयज्ञ जो तपस्वी होते हैं वो तपोव यज्ञ करने वाले होते हैं तपस्व शब्द है ना तपा तस्वीर वे तप यज्ञ करने वाले होते हैं तो तप रूप यज्ञ ध्यान देंगे शास्त्र विधि के द्वारा शरीर को क्लेश देना क्या है आपका तप है शास्त्र तो विधि के द्वारा शरीर को कष्ट देना तप है शास्त्री विधि के द्वारा प्राता उठ करके स्नान करना गंगा स्नान की बड़ी महिमा है शास्त्रों में रातः उठ कर गंगा न्या मिलेगा सुख मिलेगा क्या कष्ट होगा ना ये। तो ये क्या है शास्त्र विधि के द्वारा शरीर को कष्ट देना तफे यह तप है ये तप है ना एकादशी को हुआ करना हुआ से कोई सुख मिलता है क्या तो ये तप है ना लोग सोचते हैं जिसके द्वारा अपना मन प्रसन्न रहे वही काम करना चाहिए सब ये सब बिल्कुल नास्तिक लोगों को ही परिभाषा है तो ठंडे पानी भी स्नान करना उपवास कर पाऊंगे वो लोग उल्टा पुलटा काम करेंगे ऐसा नहीं शास्त्र जो कहता है वो काम हमको करना है तो ये देखेंगे कि जो तपस्वी होते हैं वे तफ यद करने वाले होते हैं तफ जो है ना शरीर इंगी को कष्टी है पढ़ना लिखना भी तफ है तो इसमें भी तब समझ करके एक क्या है इसको बाधा नहीं आने देनी चाहिए इसमें तब तो क्या इसके जीवन में लाभ मिलेगा नहीं भगवान सर्वज्ञ देखते हैं ये कितना प्रमाण किया धन ने कितनी सफलता की कि और जीवन में उसी के अनुसार फल देते हैं कि भगवान कर्म फल देने वाले है ना लोग सोचते हैं कि हम ही है सब कुछ है ऐसा लोग समझ लेते हैं योग यज्ञ योग यज्ञा को देखेंगे योगा यज्ञ ऐसा से योग यज्ञ है योगो यज्ञ ये शाम से योग यज्ञ योग का क्या है प्राणायाम प्राण प्रत्याहार आदि लक्षण प्राणायाम प्रत्याहार आदि रूप योग यज्ञ है जिन पुरुषों के लिए उनको क्या कहेंगे योग यज्ञ प्राणायाम प्रत्याहार आदि से क्या लेना धरणा ध्यान समाधि प्राणायाम प्रत्याहार आदि रूप योग है जिनके उन्हें योग योग क्या कहेंगे योग यज्ञ करने वाले योग यज्ञ हाँ वो योग यज्ञ करने वाले होते हैं प्राणायाम प्रत्याहार धरना ध्यान समाधि करते रहना यज्ञ तथा पर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ दोनों लेना है यहाँ पे अभ्यासों विधि विधि के अनुसार का अभ्यास करना स्वाध्याय कहलाता है ऋग यजु शाम हाँ विधि के अनुसार ऋग्वेद यजुर्वेद और शाम का अभ्यास करने को स्वाध्याय करते हैं तो उसका वेद का उच्चारण तो गुरु से लेना फिर अभ्यास करना चाहिए ये क्या हो गया क्या हुआ विधि के अनुसार की और सामवेद का अभ्यास करना स्वाध्याय यज्ञ है क्या है लगाएंगे यथा विधि ऋगि अभ्यास का स्वाध्याय यज्ञ ये स्वाध्याय यज्ञ हो गया लग गया स्वाध्याय यज्ञ हो गया लगायेंगे स्वाध्याय यज्ञ एशाम से स्वाध्याय स्वाध्याय यज्ञ एसाम से और स्वाध्याय क्या है ये था दीर्घ्यादि अभ्यास ये स्वाध्याय आया तो इसमें स्वाध्याय क्या होगा कि वेद अच्छी तरह तैयार हो जाएगा और वेद पाठ की बड़ी महिमा है और ज्ञान यज्ञ देखेंगे ज्ञानम यज्ञ ये शाम थे ज्ञान यज्ञ क्या क्या कमले करेंगे क्या ज्ञानम क्या ज्ञान क्या ज्ञानम यज्ञ ये ज्ञानम का क्या है यहाँ पे साक्षात परिज्ञानम शास्त्र पे अर्थ का अच्छी प्रकार ज्ञान संचा ज्ञान शास्त्र के अर्थ को ठीक ठीक जानना ये क्या है ज्ञान है तो स्वाध्याय जो यहाँ वेद का स्वाध्याय आया है ना ये वेद को अभ्यास करना वेद को कंठस्थ करना उसका अभ्यास करना उससे क्या होगा शब्द ज्ञान उससे क्या होगा स्वाध्याय यज्ञ से क्या है शब्द ज्ञान है उसकी तैयारी है और ज्ञान यज्ञ से उसका अर्थ समझना अलग अलग हो गया ना हाँ कि ये ज्ञान मतलब शास्त्र का अच्छी शास्त्रात्र ज्ञान शास्त्र का ठीक से ज्ञान शास्त्र से अच्छी प्रकार ज्ञान को क्या कहेंगे शास्त्र को शास्त्र के अर्थ को अच्छी प्रकार जानना ज्ञान है शास्त्र के अर्थ को अच्छी प्रकार जानना क्या है तो ज्ञान यज्ञ है जिनका वे ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं वे क्या है क्या ज्ञानम यज्ञा ये ज्ञान यज्ञा वे ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं वहाँ जो में तो वही यही स्वाध्याय लेना है स्वाध्याय स्वाध्यान हाँ हा, वेद के अभ्यास के लिए देख लेना भाषा का है? है लिया है उसको तो जो, जो है ना स्वाध्याय ना स्वास्था का अध्ययन करना चाहिए वहाँ यही है और यन सीला यत्न करने वाले संस्कृति व्रता है पर सम्यक संस्कृत को समझाते हैं सम्यक चितानी समाज देखना है संसिद्धता में सम्यक चितानी व्रतानी शाम थे संसिधता बोगरी सम्यक चितानी व्रतानी शाम थे संसिध संस्कृत कार्यक चिती करते तनु कृतानी तनु कृतानी कार्य तीक्षणी कृतानी मतलब तीक्षण किए हुए व्रत है जिनके मतलब कठोर व्रत है जिनके कैसे व्रत है कठोर व्रत हाँ उन्हें कहते हैं संसिद्ध जिनके कठोर व्रत है तो क्या श्लोक अर्थ हो गया कि संसिद्ध व्रतः तीक्षण व्रत करने वाले या कठोर व्रत करने वाले अन्य यत्नशील व्यक्ति संसिद्ध संसिधे यथया कि कठोर व्रत करने वाले अन्य यत्नशील व्यक्ति द्रव्य यज्ञ करने वाले तब यज्ञ करने वाले स्वाध्याय यज्ञ करने वाले और ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं ओम पूर्ण पूर्णमद